देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान time बोले शैतान देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान भूकों के घर में फेरा नदाले सेठ हो कहो मेहमान ठीक है भगवान बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान उन्हीं की पूजा प्रभु कपारी जिनके घर लक्ष्मी की सवारी जिनका धंधा चोर बाजारी हमको दे भूप और बेकारी, इनको दे वर्दान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई नितान कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान सुनकर इश्पाबी को तानो सुनकर इश्पाबी को तानो बदलना लीजो अपनो ठिकानो हे भगवान हे भगवान भारो तारो प्रेम उपरानो आरो आरो पेम पुरानो हम हैं तेरे तुम हो क्या जानो भरते रहियो दांत की झोली देते रहियो दांत तुम्हारी जय जय हो भगवान तुम्हारी जय जय हो भगवान कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान दानवाले हैं बड़े मचलदर सोने के बनवाएं मंदर भगवान रहते इनके अंदर खरी खरी कहता है बलंदर बे बंदर मन बैठा है इस दुनिया में धर्म से धन बलवान कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंतन कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भूखों के घर में फिराना डाले तेरे ठोका हो मेहमान कितना बदल गया भगवान कितना बदल गया भगवान क्या भावना